सुकमा नहीं। तो सुकमानुनिदास करो गुण गही सन का सनकादिक नारद ही विसरा जप गमिलत मुनिया सुनि गुणगान समान गर सुनि परमिकारी जीवन मुक्त ब्रह्म परेशानी हरि कथा न करमीरती अभी स्मारण कर अयोध्या मन में चारो हनुमान जी ग्रामीणों के पूछने पर संतोष और संतों के लक्षण जानना बहुत तो दृष्टि से बहुत आवश्यक है इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करे तो उसे जो गुण दोष है वो तो मालूम होने चाहिए क्या सद्गुण है क्या दुर्गुण है ये व्यक्ति को पताते तो वैसे ही बहुत प्रारंभिक बात है लेकिन फिर भी इतना भी संसार में बहुत कम लोग जानते हैं कि दुर्गुण क्या है और सद्गुण क्या है बहुत बार लोग दुर्गुणों को भी गुण माने रहते हैं और समझते है की जीवन में ही से काम चलेगा ऐसी धारणा समाज में होती तो है इसलिए शासक को तो बताना पड़ता है भगवान ने भी बताया कि जो जो दुर्गुण है और तो वो त्याग है और दुर्गुण इसलिए त्याग नहीं तो उसका परिणाम दुख है खतल है विधि का दिमाग है इसलिए उनको त्यागना चाहिए सदगुण आकरण ही एक एक सदगुण को समझ करके पहचान करके उसका अभ्यास धीरे धीरे करे और उनको धारण तो साधगुओं के लिए है और जो लोग मानव जितों की आध्यात्मिक साधना करते करके आत्मज्ञान भी प्राप्त हो गया भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो गई पूर्णता प्राप्त हो गई, ऐसे लोगों को व्यवहारिक जीवन कैसे जीना चाहिए या उनके लक्षण क्या है ऐसे लोगों के जीवन जीने के वो भी यही लक्षण उनके लिए यही सदम करेट हो जाते हैं जो तो वो उनके पास रह नहीं सदगुण ऐसी भरपूर होकर के जीवन जीते को जानना चाहिए हमने आत्मज्ञान ज्ञान आ गया है नगवान की प्रमति भी आ गई तो तो है प्रमाण तो प्रमाण के रूप में देख ले कि की संतों के लक्षण हैं, भक्तों के लक्षण है ज्ञानियों के लक्षण हैं, है व्यवहार काम में देखने में आते हैं नहीं आते समाज व्यवस्था की व्यवहार काल में देखने में नहीं है व्यवहार काल में यदि आ गए तो ठीक है इसलिए माने है, आप है। आप की आपका विचार ठीक है आपकी सफलता जीवन को प्राप्त हो अगर ऐसा नहीं है इसके माने अभी साधना शेष है अभी ज्ञान की कमी है भक्ति की कमी है उसके लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए तो दोनों दृष्टि ऐसी गुण और दुर्गो सदगो और दुर्गो इन दोनों का ज्ञान होना तो आवश्यक है लेकिन अंत में जो एक जोहा भगवान ने बोल दिया ये है कि माया का मामला गुण और दोष के दोनों ये है माया कहलास्ट तो में देख रहे हैं जैसे एक बात समझे कि अपने आध्यात्मिक विकास की दो मंजिलें हैं एक धर्म की और दूसरी परमात्मा की धर्म की मंजिल में तो यहाँ गौ दो और दोष जानना चाहिए की अधर्म क्या है धर्म क्या है अधर्म के मार्ग पर चलने वाले जो गुणी और जो धर्म के नाग पर चलने वाले सदगुण ही धर्म सद्गुणों की स्थापना करता है उनके पालन करने के आदेश देता है जो शिक्षा कार्य व्यक्ति हैं, वो दुर्गुणों तो में तो फस जाते हैं और अधर्म जीवन का हो जाता है और पतन होता है दुख होता है तो इसलिए विवेक जो तो धर्म धर्म का विवेक है वही सद्गुण और दुर्गुण का विवेक है लेकिन बस इसके तो मानी जो नहीं यहाँ से हमारी गति स्वर्ग तक है इतनी पर्याप्त नहीं हमें उसके बाद में देखना चाहिए कि आगे का मार्ग क्या है तो सब दोबारा ये करते हैं कि अपना धर्म या कर्म हमको कहाँ तक पहुँचा सकता है और उसके बाद से ज्ञान और भक्ति आगे का मार्ग कहाँ ऐसी हमें पकड़ना पड़ता है ऐसा भी विवेक होना चाहिए तो फिर तो तो ये होता है सत्य क्या है सब क्या है नित्य क्या है अनिश्य क्या है तो ये पता चलता है की ये सब अनिश्य है ये माया है और जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ ऐसी ज्ञान और व्यक्ति के द्वारा परमात्मे तो माया की स्थिति है माया के बाहर निकल रहे हैं, स्थिति है यहाँ सरुणा की शिक्षित प्राप्त करने के लिए ये कर्म साध नहीं है ये ज्ञान साध है उपासना साध्य है, इसलिए उपासना करे ज्ञान बढ़े मिला कर ऊपर ये थोड़ा आकलना बढ़े हैं इसलिए आगे विवेक इस प्रकार का जाता है माया कृत्य माने अमित क्या है परमात्मा क्या परमात्मा क्या माने व्यक्ति क्या है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं परमात्मा कहते हैं भगवान कहते हैं वही अल्टीमेट है अगर सतुलर भाषा में ये कहें तो कहे की वो परम शे राष्ट्र विश्रा जंगे है नाम संतुलित प्रतिशा चाहिए है सुख और बाकी सब सत्य है नफिंग परमात्मा दिन और बाकी सब सत्यार यहाँ पर जो है व्यक्ति तो ये सुख नहीं सीखेगा समझ में बात आएगी यहाँ पर भी व्यक्ति कहेंगे धनी मार्ग चल करके कहीं जहाँ तक जी का विकास कर सकता है उसने किया होगा तब्ञा के लिए समझ में आ जाएगा ये भगवान बात अंत में कहते हैं अगर ये बात समझ में आ गई, तो सबसे बड़ा गुण यही है सबसे बड़ी उपलब्धि यही है यहाँ गुण के नैडियो अप्लाई हाई रेडियो अप्लाई क्या है बल्कि परम सत्र को जान लेना बल्कि चाहिए रेडियो अप्लाई अगर परम सत्र को नहीं जाने नि स्तर के जो मूल्य है उन्हीं के जीवन धन जी रहे रामचरण मानस में भी सब बातें इस प्रकार ऐसी ऐसा लगता है आसानी से कही चले जाते है बहुत ज्यादा मानस जोर नहीं दे रहे हैं बहुत ज्यादा हल्ला दुल्ला नहीं उठा रहे हैं, लेकिन वो बोलते चले जाते हैं इसी प्रकार ऐसी की देखो सब परमात्म क्या है अध्यात्म क्या है वो सब सिद्धांत इसमें विद्यमान अब ये बात जो हो गई तो भगवान इतना कर्त अंतिम बात हो गई बहुत क्या कहते हैं भगवान जी सुन रहे तो आप सब लोगों के ने भगवान जी की बात सुनी है सब प्रदेश सुनाए प्रकार ऐसी क्या है बहुत मूल्यवान बात भगवान ने बता दी हम सबको ये सब लोग बहुत हसी होंगे ये सब थे बड़े परेशान से भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई और कितने बताये कि गुरु को बताइए अपने अपनी दिखाते हुए बड़े ये सब बातें भगवान ने समझाई इनको सुनकर के बहुत पसंद हुए भगवान के सदभागि सुनकर के हृदय समाज सभी भाई जी लोग प्रसन्न हुए प्रसन्न हुए उनको कहीं करा हूँ भगवान ने वो सब बोले जो गुण क्या है गुण क्या है कैसे इन लोगों के सभी सब सदुण इनको सबको अपने अपने गण स्मारण आ गए भगवान ने जैसा कहा वो सब अपने आप में हो और भगवान कहते ही है की ऐसे लक्षण जो व्यक्ति है मुझे बहुत खुश है सदभागि करने जहाँ तक खुल् लक्षण है कहाँ तक भगवान की शरीर भक्ति है उसके नाम कह दिया भगवान बात करके सब बहुत पसंद हो गए और अंत तक परमार्थ की बात को सुना दी ज्ञान की बात भी बोलती भक्ति की बात भी बोलती बैराज की बात भी प्रसन्न हो गये अब कभी इतने प्रसन्न हो गयी हृदय में सनातन बाकी भगवान तो कभी इस प्रकार का उपदेशों को देखे नहीं रहे भाइयों को इतना हो गया रामचरित मानस हो गयी सच और सबको तमाम उपयोग लेकिन कभी बैठ करके भरती इत्यादि तो सरकारों भाइयों को तो कभी नहीं दिया कहीं बार उपेश तो सुन करके प्रसन्न हो गए की भगवान ने इतनी शिक्षा हमको भी देगी बड़ी सफा हो गयी हमारे ऊपर हनुमान जी भी प्रसन्न हो गए कभी करें बार ही सब भगवान बार बार गिनती करते है बार बार प्रणाम करते है और हनुमान जी हनुमान ही हृदय अपारा हनुमान जी के हृदय अपार किसी प्रकार के चारों भाइयों का प्रेम हृदय में समाचार है वैसे हनुमान तो जी को भी अकाश करता है उसे ये भी पता चलता है कि इस प्रकार के अति परमा की बातें या धर्म की बातें है हम किसी को चीन में लेकिन उनकी सोच उतना ही अद्धात्म तो रुचि होगी उतना ही पूर्वता देश में है और उनको सुन कर ही प्रसन्नता और खुशी जैसे विपन्न लोगों को विशेष की बातों सुन करके उनमें प्रसन्नता होती है कैसे ही आध्यात्मिक प्रश्नों को आध्यात्मिक चर्चा सुन करके प्रसन्नता होती है लेकिन उसके जो विपिन लोगों को प्रसन्नता नहीं होती आध्यात्मिक प्रश्नों को आध्यात्मिक गुण गाथा सुन करके उनको प्रसन्नता होती है ज्यादा प्रसन्नता होती विषय की बातों को संसार में समझो समझो कहीं दुर्बल नहीं है लेकिन परमात्मा की बातें अध्यात्म की बातें दुर्गत सुनने बनेंगे तो, तो जिसको उसमें सुंदरता सुनने मिल रही तो बहुत प्रसन्न होता है और फिर वो भगवान के लोग से सुनने प्रसन्नता की बात है इसलिए बहुत प्रसन्न हो गए चारों भाई भी हनुमान भी बहुत पसन्न सप्तम रघुपति जी के मंदिर गए माकाली लोग श्री हम दुश्मन जो कथा थी वो समाप्त हो गई उसके बाद भगवान लौट करके अपने राजभवन में फिर अपने लौट लोना चाहिए कार्यक्रम समाप्त होगा शरद कुमार आगे को शिक्षा देना ये भगवान का एक चलते था ऐसे तो बताते ऐसे निश्चित भगवान अनेक चलते करते है और संत लोग भी आते रहते हैं सरकार जरूरती होती है ऐसी आबादी कर इसी प्रकार का उदाहरण देते है और भगवान ने काचर्ये वो सब आगे बताएंगे अभी जंगल बात बताते हैं इस प्रकार से बार बार, बार भगवान कैसे चरित्र प्रकार के लोग रहते हैं कई जरित्र के लोग नए है तो बार बार नारद मुनि आवे अब नारद मुनि के आने की और एक विशेष घटना ही बताते हैं जिससे बार बार आते है और चरित्री तरह की गावे भगवान के मरण का पुत्र चरित्र नारदी गाते रहते हैं हैं और वहां से भगवान की जो चरित्र है वो नारगजी देश भेज जाते हैं वहां जब आते हैं योद्धा में तो भगवान क्या करते रहते हैं से तो वो आकर बेच जाते हैं जिन्हें जो रिपोर्टर आता है घूमते रहते हैं देखते रहते आज क्या हो रहा है हज क्या हो रहा है राजभवन में तो पोटर बुझाना जरूरी है नाराज बुझा है सबसे ज्यादा कम हो सकता है वो अपने नाराज घूमते रहते हैं रोज देखते रहते हैं अच्छा हो रहा है और जाके उसकी सफीरे को वहाँ धर्म लोक में देते हैं ब्रह्मा जी को बता दिया ब्रह्मा जी को बता दिया अब फिर आकाशवाणी हो जाती है सब जम जाते हैं ब्रह्मा जी तो जो है वो धर्म लोक में वो वहाँ ऐसी हो जाती है एक इस प्रकार से नारी जो जाकर के ब्रह्मा जी धर्म लोग सब कथा कहाँ ही धर्म लोग में पहुंचे पहुँचते सब कथा सुनाते हैं कथा सुनाते वन भगवान के सब रिपोर्ट देते हैं बताते दे हैं भगवान कहाना से एक बात कथा के साथ रिपोर्ट दे देना है और कथा कहा सुनाते हैं करके प्रसन्न हो जाते हैं भगवान के दर्शनों को देख करके सुन करके और वह सभी बड़े आनंद के साथ में जा करके ऋषि के साथ में सुनाते है और कहानी बताते हैं की जैसे नारदी ब्रह्म लोग पहुँचते है कैसे शनि कुमार सरस्वती ब्रह्मा जी नारद जी को भेड़ लेते हैं और उनसे पहुँचते और बताओ क्या हुआ और बताओ क्या हुआ और भी बताओ अभी तुम थोड़ा बता रहे हो और बताओ कहानी में चलवाते हैं उनसे नारद जी को बड़ा विस्तार में सुनाना पड़ता है सुन धर्म के अतिहाय सुखमाने ब्रह्मा जी जिसको सुनते हैं उनको भी बड़ी प्रसन्नता होती है कार्य तो अवतार का हुआ। तो के सब निशा कर मारे गए साम्राज्य की स्थापना हो गयी सब लोग बहुत प्रसन्न है आनंद सकता है सब अपने आप आध्यात्मिक धार्मिक विकास में लगे हुए हैं सब संतुष्ट हैं कहीं कोई तो शांति नहीं है ऐसे सुन शंकर जी ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न है ब्रह्मा जी नारी ऐसी ये की एक समय सब तरह भगवान के तो बार बार दोस्तों सुना सकते है उसी को बार बार सुनना चाहते हैं जो बहुत बात होती है इसको बार बार सुनना चाहते हैं जनकपुर्णी में भगवान राम ने जनकोर दिया जनक जी का महाराज दसर के पास पहुंचा है दशरथ जी ने जो पसंद लेकर सभा सलाम सुनाया उन्होंने जाकर रानियों को सुनाया दशरथ जी ने ऐसा नहीं किया कि तो सबको सुनाया अपने घर में ले जाकर के वहाँ सबको पढ़कर करके सबको सुनाया सत्र सब का उत्पाद फिर सुनाओ जी ने फिर सुनाया तो बड़े उत्साह के साथ सुनाये और बड़े उत्साह के साथ फिर सुनाया अच्छे उत्साह के साथ सुनाया की हाँ रूपा की बात होती है आनंद की बात होती है तो बार बार लोग सुनना चाहते है तो ऐसे ही कभी लोग मार्ग जी से भी सराहे हैं ऋषि सन, सन, जो है वो नारद जी की सराहना चाहिए अभी आते भगवान को मिले तो ये ऋषि जो है भगवान के पास। इस बार आए या कहो तो कभी कभी आते हैं तो बहुत दिनों के बाद में आते हैं भोज रोज नहीं आते है कभी कभी आते हैं लेकिन नारद जी तो रोज आते है खुद भी सोचा रोज आते हैं सभी देखकर बने वो खनक नाते कुमार विचारो जो नारदी की बड़ी सराहना कहते हो दो भगवान के दर्शन करते हो देखते हो और तो कहते मुनिया ये मुनिया ही बने ये कनक कुमार जो चारो धर्म एक है धर्म भाव में सदा रहते हैं धर्म भाव में रहते हैं तो ही भगवान के चरित्र उनकी बड़ी सजी है और उनको सुनना भी चाहते है और लाल जी रोज उनके चरित्र को देखते हैं तो लाल जी की सराहना सरपंच हो जो बार बार अयोध्या पहुँचते हो भगवान के चरित्रों को देखते हो सुनते हो इस प्रकार सराहना उनकी करते इस मैंने यहाँ पर इस प्रसन्न पता चलता है की आध्यात्मिक विकास की पूर्णता ब्रह्म ज्ञान में जरूर लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बाद भी धन में ये परमानंद है परमात्मा है उसमें होना बड़ी बात है उसमें ऐसी चीज हो कि चित्र छोड़ेगा सदा उसमें लगना करता है उसको भूलेंगे बहुत ही बड़ी बात जो लोग ग्रामीण लोग है उन तो लोगों की सराहना करते, है करते हैं जिनका चित्र सदा परमात्मा में ही रहता है सदा उसके भाव में परमात्मा भाव में करते रहते हैं तो कहते धन्य है उन लोगों को जो की उस की परमात्मा के विश में है परमात्मा का मेसर है परमात्मा में लगा है कभी सुनते नहीं तो कहते हैं गांव समाज भी सारी नगवान के कच्चों की गाथा को सुनाते हैं जो मन लोग तो वैसे समाज में रहते हैं समाज में अपने धर्म ज्ञान के चिंतन में रहते हैं वो समाधि लेकिन जब भगवान के चरित्र उनके वर्णन होने लगता है तो समाज से भूल जाते हैं और भगवान को चलते सुन हैं कहने की बात करिए की ब्रह्म ज्ञान हुआ तो हुआ और ब्रह्म का स्मरण करते रहे ब्रह्म भाव में रहते वो बहुत अच्छी बात लेकिन उससे भी अच्छा ये है की भगवान के चरित्र तो सुनाओ और भगवान के चरित्र तो सुनो बेहसी बात इसमें अपना भी कल्याण है दो कल्याण दोनों दो का सत्ता किसी भी भाव में दसू भूमिका में सम्मान अधिकारी और सादर्शन बड़े तो आकर पूर्वक सुनते हैं और क्योंकि अब सनत कुमार जी आज अधिकारी कौन होगा अब देखो हर लेकर खुद चौपाई महत्वपूर्ण बात मिलती है कि मैंने भगवान की कथा को सुनने का तो सबसे बड़ा अधिकारी कौन जो सनत कुमार की तरह से ज्ञानी है आत्मज्ञानी ब्रह्म भगवान की तरह जो सुने तो सब चरित्रों में जो वेदांत और का आत्मता है वो सब उसको स्वयं अपने आप समझ में आता जाए जब भगवान का इस प्रकार का है तो वेदांत इस प्रकार से प्रति होता है उसका पार्थर्य इस से लगता है वो सब उसकी बहन तार्पर्य समझ में आता जाए अगर कोई आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान नहीं है देहा मानिए लौकिक वृक्ष तो लौकिक वृक्ष भगवान की कथा सुनेगा तो उसे बस उत्तर आनंद आएगा जैसे कोई तो उपन्यास सुनने का कहानी सुनने का जितना आनंद आता बस उत्तर आनंद आएगा जैसे बच्चों को कोई कहानी सुना दी गई तो उनको भी अच्छी लगती है तो भगवान की कृप सुनकर करके कहानी सुन उनको भी अच्छी लगेगी लेकिन उसकी कहानी के पीछे ताकत क्या है कौन प्रतीक है क्या राशि है ये सब उनको पता नहीं चलेगा तो सब श्रोता तो इस कथा के एक सामान्य अनेक के कथा सुन हैं कोई सुनते हैं तो कथा है। है। को ऊपर ऊपर सुनते हैं कोई कथा को से देखते हैं, कोई कथा को साहित्य की दृष्टि देखते हैं, किसी राज्य का साहित्य कितना है कैसा कि कि कि अच्छा है उसमें तो क्या दोष है, क्या गुण है साहित्य की दृष्टि देखेंगे अलंकार की दृष्टि देखेंगे तो भाषा की दृष्टि देखेंगे महाकाली के लक्षणों को देखेंगे वही उसको कथा को सुनेगा उसी प्रकार को देख ले जितने हैं, जी ऐसी कथा सुनने वाले आर्थिक कथा सुनने वाले कैसे ये कर्म अधिकारी अधिकारी भले हो लेकिन कर्म नहीं जिनको आत्म जान पर ज्ञान है लोग परामर्शदारी कथा के लोग तक, तक पहुँचेंगे और उसे जाने इसलिए इस कथा के साथ साथ शरद कुमारों की बड़ी प्रशंसा नारद जी की बड़ी प्रशंसा और ब्रह्म जी के बीच भी कथा चल रही ब्रह्म के समस्या उनके सामने ही कथा इस कथा के महिमा भी स्थापित होती है कितना कितना मूल्य कथाता है और किसी भी कथा हैं हैं ये है। अब कहते कि जीवन मुक्त क्रम पर का ज्ञान जो तो जीवन मुक्त है समाज दिखाई बोले तो सुन सुन जन का समाज ने जो वो भगवान की कथा सुनी तो समाज को लिया भगवान की कथा में ध्यान लगाया तो जीवन मुक्त धर्म पर जो तो जीवन मुक्त है वो मने ब्रह्म भाव में सदा रहने वाले हैं और चरित्र के भी के भगवान के चर्चाओं को सुनते हैं, ये हरी कथा न करके लिए पाठ जो भगवान के चरित्रो में सुन करके प्रसन्न नहीं होते उनका रत् महीने भगवान की कथा में उनके हृदय क्या है पत्थर है मन उनमें जड़ता है कितना उनमें जागृत नहीं हुई कितना का प्रकार नहीं आया कहने के साथ चलिए है इसमें कथा जो है वो बड़ी ही सरक है उसको सुनना चाहिए और सुनने का अभ्यास डालना चाहिए कहने का अभ्यास डालना चाहिए जैसे की धीरे धीरे करके अपने हृदय में अध्यात्म भावना हर की भावना हृदय में जागृत भगवान की कथा में साधना के सभी तत्व भी गुण ज्ञान भी है भक्ति भी है कर्म भी है धर्म कर्म की शिक्षा है साथ साथ कथा सुनना भी साधना है सर्वण साधना उसके द्वारा व्यक्ति की कथा सुनते सुनते ही व्यक्ति के आंतरिक जीवन में परिवर्तन आता है जैसे साधक के जीवन में परिवर्तन आता है है? जैसे है, पूजा है उपासना है ये सब व्यक्ति आंतरिक व्यक्तित्व को विकसित करने वाले हैं कथा भी तो करने वाले तथा भी आंतरिक व्यक्तित्व को विकसित करने वाले तो मनता जो सुनते रहते हैं सुनते सुनते प्रकार से अभी घंटे दो भगवान को सुने तो एक भगवान का ध्यान करने तक मिल जाए एक घंटे भगवान के पूजन करने का फल मिल जाए एक घंटे तो भगवान का ध्यान नहीं रह सकता है सफा करो तो भगवान का ध्यान हो जाएगा साधना की साधना हो जाएगी कथा सफा हो जाएगी अपने आप अपने हो जाए और हम फिर वस्त हो जाए कोई थकान नहीं लगेगी परेशानी नहीं लगेगी आराम हो जाएगी कथा कोई मार्ग अनेक प्रकार ऐसी कथा है तो के ना है उत्तरकांड कार मार्ग सुनाएंगे जब कहे में कथा प्रारंभ हुई तब कथा का बार बार मार्ग सुना बताया बहुत सभी सरकारियों बहुत सरकारियों बालकांड में आए की भगवान की कथा कैसी है कि भगवान शादी कार्ड के लिए नदी नायक समान है संसद के पक्षों को के लिए राज्य में समान संसदीय अभिभागन आदि इत्यादि सरकार के चरित्रों की कथा की महिला न सुनाई थी आदि सरकार ने चढ़ा कर इसलिए इसको अनेक प्रकार बार बार सुनाने बनाया अनेक प्रकार से देखेंगे तो उसमें इसमें लाभ तथा सुनते काम के जो राज्य हो जाएंगे जो मानसिक विकार हैं, मानसिक दोष है व्यक्तियों के जिनसे जो खड़े काम है ना सुनते सुनते हुए अपना मानसिक उपचार प्राप्त कर देंगे उन्हें पता नहीं चलेगा कि हमारा जो वो मानसिक उपचार चल रहा है रोगों का निवारण हो रहा है पता नहीं लगेगा और होता नहीं रहेगा हो जाएगी उसने जितने विकास दिन दिखाए हुए वो कथा सुनते सुनते दूर हो जाएंगे कथाई हो जाएगी तो बार बार नहीं बस अगर ये बात ना जाए, तो जैसे रामदास का वर्णन करते हुए सुनाया पहले भी एक बार दठाया जैसे एक पुराण सुना सुना एक दखाने और सुना राम जब सब जाने अभी रोज रोज क्या होता है भगवान राम रोज रोज ऐसी क्यों है रोज रोज दस की कथा क्यों सुनाते है इसलिए सुनाते हैं कि आगे जब लोगों को समझ में आ जाएगा तो अपने अपने घर में सब लोग इस कथा को रोज भूलेंगे और रोज सुनेंगे अगर जब लोगो समझ आ जाए तो कथा उपयोगी कम मालूम पढ़े की लोगों की कथा जो उपयोगिता समझ में आ जब घर में रामायण लेकर के बैठे और घर के कितने सदस्य है सब ले रामायण लेकर के बैठे हर एक व्यक्ति चौकाल बोले बाकी सब लोग रिपीट करे और एक व्यक्ति उसमें से कोई व्यक्ति साफ रामायण में कार्य का देखिए आगे बढ़े एक जन में पांच जोड़े सात जोड़े तक तो इस प्रकाश हो तो सकते है आधे घंटे में ते में इतना जब रोज करे तब लगे इतना अच्छा है तो समझो कि भगवान की कथा का मात्र समझा नहीं सुबह माँ एक एक काम को सुना दूसरे गांव से निकल गया अंदर कुछ फिट ही नहीं प्रकार की भ्रष्टा होनी चाहिए कांसरित मानस के अनुसार ये जीवन पद्धति का एक अपने नृत्य के कार्यक्रमों में से एक आवश्यक अंग है कि भगवान की कथा नृत्य के घर में होनी फसक चाहती कहते नही होती रहेगी आश में तो डंभर होती है वो तो इस प्रकार की लेकिन घरों में जंधर होने की बात नहीं है तो शाम काल राष्ट्र में खाना खाने के पहले खाना खाने के बाद में किसी समय बैठ करके सब सोने महर में तो समय आ गया सप्तां फुसक हो सब लोग घर गए पटे होकर इस प्रकार ऐसी कथा कभी कभी लोग कैसे सभी होते ही हो अरे कोई ग्यारह बजे आ रहा को बारह बजे आ रहा को आठ बजे आ रहा ऐसी सो गया ये जो जीवन अव्यवस्थित जीवन है ये अव्यवस्था जीवन की यही समाप्त करनी कोई ऐसी योजना बने की सबका सब, तो सब तो जीवन एक व्यवस्थित तो जीवन बने समय चाह रहे सब लोग समय से खाना खाए समय सोने सोने जो जीवन का तरीका है ये बेहद जीवन पता नहीं कर रहा है तब गए कहाँ क्या हुआ ये एक जीवन का कोई तरीका है कभी कोई घटना की घट जाए जिसमें की अपना कार्यक्रम भूमि हो जाए तो बात दूसरी है एक्सेप्शन की बात से छूट है उस समय अपवाद हो सकता है लेकिन रोज अपवाद नहीं होता है सिद्धांत कभी नहीं अपराध हो ये कोई जीवन का तरीका नहीं इसलिए जो है वो एक नियम पूर्वक जीवन चले और उस प्रकार से नित्य जो है भगवान की कथा होनी जो ज्यादा प्रबुद्ध लोग है जिस परिवार में कहीं भाई कथा से ज्यादा हम सिद्धांत की बात चाहिए तो गीता भी कर है da como para